अथर्ववेदिया वेदिया उपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ लात शांति प्रकरण का ष्ठ श्लोक देख रहे थे अजात्य धर्म से जातिम इच्छति वादि अजातोमृतो धर्मो मर्त्यता कथमेश अजात्यव धर्म से नया एक लोग पहले पदार्थ नहीं था इसलिए उसको वो अजातो कहते हैं और सांख्य लोग जो प्रकृति है वो नित्य है इसलिए उसको अजात कहते हैं प्रकृति का ही जन्म हो जाता है अन्य अन्य रूप ले लेता है ऐसा कहते हैं तो सिद्धांतिका मत में अजात केवल ब्रह्म ही वस्तु है बाकी तो सब कल्पित है तो जो अजात ब्रह्म है इसका जाति मिच्छती वीन है तो सिद्धांत भी कहता है कि अजात ही अमृत अजात का अर्थ अमृत वही धर्म है अगर उसका जन्म हो जाएगा तो वो मर्त्य हो जाएगा तो जो अजात है अमृत है वो मृत्यु कैसे होगा इस, इसलिए अर्थात तो अजात का जन्म कभी नहीं हो सकता है सिद्धांतिक टीका में त्र शिष्टाभीष्ट दोष प्रदर्श्य अभ्यनुजानती तिष्ट शिष्ट अर्थात अवशिष्ट अभिष्ट दोष सिद्धांती कहता है कि वो बाकी जो दोष बच गया उसको दिखा करके अभ्य अनुजानाती अर्थात अभ्य अनुज्ञान दताती अर्थात स्वीकार होती उसमें ये ये दोष है ऐसा कह करके उसको स्वीकार करता है अर्थात जन्म तो हो ही नहीं पाएगा तो तम वो दोषम दस नंबर टिप्पणी देते अभ्यन, अभ्यनुजानाती अर्थात तम तो दोषम अनुमोद ये जो दोष है वह संख्य और न्यायिकलो परस्पर के ऊपर दे रहे हैं सिद्धांतिकता है की दोनों दोष ठीक ही है इसलिए जन्म हो ही नहीं पाएगा अजातो ही श्लोक में कहा अजातो ही अमृतो धर्म अर्थ्यतम कथम अजात है तो जो धर्म धर्म अर्थात ब्रह्म ध्रीयते धर्म अथवा धरती धर्म दोनों प्रकार से विग्रह देकर के धर्म शब्द का अर्थ ब्रह्म कहते हैं आगटिका में ते ये ये एवं ते वादी नो वादी लोग कौन है जो इस प्रकार की इच्छा करते हैं मानते हैं क्या मानते हैं कहते हैं कि अजात धर्म का जन्म होता है ऐसा कहने वाले कौन है वादी के ते वादी अलग पद होगा वो एक पद नहीं मिलाकर के लिख दिए हैं जैसे के अलग है ऐसा टीका में के ते वादिनो वादिन यही एवं इश्यते। जो लोग ऐसा मानते हैं अर्थात तो अजात जाति मानते हैं भाष्य में इसका उत्तर देते है सदसतवादिन सर्वे अपीति चाहे सत्कार्यवादी हो चाहे असत्वादी हो सभी लोग ऐसा ही मानते हैं अजात का जन्म हो जाता है आगे टीका में अवशिष्टानी श्लोकाक्षराणी व्याख्या तत्व न पुनर्व्याख्यान सापेक्ष इतना ही भाष्यकार कह दिया सदसदवादी न सर्वे अपीति बाकी श्लोक का जो सब शब्द है उसका व्याख्यान नहीं करते हैं कहते है अवशिष्टानी श्लोकाक्षराणी व्याख्यातत्वात ये श्लोक पहले आया था तृतीय प्रकरण का बीसवा श्लोक एक सौ में एक श्लोक आया था तो इसलिए श्लोक का वहां व्याख्यान हो गया था कहते हैं यहाँ और व्याख्यान करने का जरूरत नहीं ये ये श्लोक आगे सप्तम श्लोक आगे अष्टम श्लोक वो तृतीय प्रकरण का एक 160 उनसठ में ये तीनों श्लोक आ गया था वो तृतीय प्रकरण का 320 बीस तीन, तीन, एस, तीन ये तीन श्लोक ये सब पहले आ गए थे इसलिए और विशेष व्याख्यान नहीं करते ये षठ श्लोक उच्चारण करिए परिणामी ब्रह्मवादे यद ब्रह्मवादिदूषण मुच्यते तदपीति अनुज्ञातम इति मत्वा आहत परिणामी ब्रह्मवादे ब्रह्म का परिणाम होता है ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं ग्यारह नंबर टिप्पणी दे दिया परिणामी परिणामी मानते हैं ब्रह्म नित्य है और परिणामी है जैसे सांख्य लो प्रधान को मानते हैं कि लो ब्रह्म को इसी प्रकार कहते हैं परिणामी ब्रह्मवादे उस उनका मत के ऊपर यद ब्रह्मवादी फिर दूषण उचित जो अपरिणामी ब्रह्म को मानने वाले वो लो परिणामी ब्रह्मवाद के ऊपर दोष देते हैं वो जो दोष कहा जाता है अभी कहते हैं तदपि अनुतम एव यहाँ ग्रंथकार कहते हैं वो भी ठीक कहते हैं अर्थात तो ब्रह्म परिणामी कैसे हो जाएगा ये अपरिणामी ही है जो लोग परिणामी मानते है ब्रह्म उनका मत में जो दोष है वो मतलब वो दोष ऐसे दोष ही नवतमृत मर्म न मर्तमृत प्रकृतरन्य भाव न तथा न कथित भविष्य तथा न मृत्यम अमृतम अनुवर्तन हो जाएगा अमृत मर्त्य नहीं होगा मर्त्य अमृत नहीं हो जाएगा क्यों हेतु देते हैं उत्तरार्ध में अन्यथा भावो न कथंचित भविष्य प्रकृति का अन्यथा भाव कभी भी नहीं होगा ये एक प्रसिद्ध श्लोक है प्रकृति अन्यथा भावो न कथंचित भविष्य जिसका जो स्वभाव है वो कभी परिवर्तन नहीं हो जाएगा ये भारतीय कार्य इसी के आधार पर एक श्लोक कहते हैं नहीं स्वभाव भावानाम ब्यावरते तो औष्णीय वत रवे है भावानाम स्वभाव नहीं ब्यावरते तो भाव पदार्थ का जो स्वभाव है वही कभी बदल नहीं जाएगा औष्णीवत रवे है रवि सूर्य सूर्य का औष्ण्य कभी सूर्य है और उसका औष्णय नहीं रहेगा उष्णता नहीं रहेगा ये कभी नहीं हो पाएगा जल है और जल का शीतलता नहीं रहेगा ये संभव नहीं है जिसका जो प्रकृति है वो तो ऐसा ही रहेगा प्रकृति का अन्यथा अन्यथाभाव नहीं होगा जो कुछ कादाचित का आरोपित तो धर्म है वो सब बदल सकते हैं प्रकृति जो है वो ऐसा ही रहेगा तो सुखी दुखी राग द्वेष ये सब कादाचित का है वो सब बदलते रहेंगे किंतु हमारा जो स्वरूप है कूटस्थ असंग वो तो ऐसा ही है टीका अमृतम ही ब्रह्म न तद रूपे स्थिति मर्त्यम भवितु मरति स्थित रूप विरोधा अभी आप कहेंगे की अमृत ब्रह्म ये परिणाम हो जाएगा अर्थात तो मर्त्य हो जाएगा अमृत मर्त्य बन जाएगा सिद्धांति इसके ऊपर विकल्प करके कहता है अमृतम ही ब्रह्म अगर ब्रह्म का अमृत रूप बना रहेगा तो मृत्यु बन जाएगा अमृतत्व तो अगर बना रहेगा और कैसे हो जाएगा कहेंगे उसका सफेद वर्ण बना रहेगा और वो लाल वर्ण हो जाएगा कहें सफेद बना रहेगा तो लाल कैसे होगा इसी प्रकार की न तद रूपे स्थिते अमृत रूप अगर बना रहेगा मृत्यम भवि तुम न अर् क्यों स्थित रूप विरोधा तो स्थित रूप उसका अमृत है अगर वो रहेगा तो मृत्यु कैसे होगा अच्छा कहेंगे न मर्त्यम कार्य स्वरूपे स्थिते प्रलय अवस्थाम अमृतम ब्रह्म संपद्यते मर्त्यम कार्य स्वरूपे स्थिते कार्य स्वरूप मर्त्य है और जब प्रलय अवस्था हो जाएगा वो अमृत हो जाएगा कार्य जो है वो तो मर्त्य है प्रलय हो जाने से अमृत हो जाएगा ऐसा अगर कहेंगे क्योंकि अमृत रहते रहते मर्त्य नहीं होगा कहेंगे अभी कार्य बन गया वो मर्त्य जब प्रलय हो जाएगा अमृत हो जाएगा ऐसा अगर कहेंगे तो कार्य मर्त्य है और अमृत तो होगा अभी तो कार्य तो हो रहते रहते कार्य मर्त्य है वो कार्य मर्त्य रहते रहते अमृत तो हो जाएगा नहीं हो पाएगा और कार्य नष्ट होने से अमृत तो होगा आप कहेंगे तो फिर कार्य अमृत हो गया कार्य तो नष्ट हो गया तो, तो इसलिए दोनों प्रकार की ये नहीं हो पाएगा नचक मर्त्यम कार्यस्वरूप स्थिते मर्त्य जो कार्यस्वरूप है वो रहने पर प्रलय अवस्थायाम अमृतम ब्रह्म संपद्यते ये नहीं हो पाएगा इसमें दो पक्ष दे दिया है कि वाक्य में मर्त्य कार्यस्वरूप स्थित होने पर वो नहीं हो पाएगा अमृत नहीं होगा और प्रलय अवस्थायाम अमृतम ब्रह्म संपद्यते कहते नष्टेअपि स्वरूपे तस् एव अभाव है प्रलय अवस्था में अगर वो कार्य नष्ट हो गया तो उसका स्वरूप ही नष्ट हो गया तो नहीं होने से न अन्य अभिप्रेत्य आह तो तो कार्य रहते रहते अमृत तो नहीं होगा कार्य नष्ट होकर के अमृत तो होगा ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि कार्य नष्ट हो गया तो कार्य तो नष्ट हो गया तो जैसे उदाहरण देते हैं तो घट रहते रहते मिट्टी हो जाएगा न घट टूटने के बाद मिट्टी होगा कहेंगे तो ये दोनों उपाय से अगर आप कहते हैं कि पूरा परिवर्तन हो जाता है ये दोनों उपाय से नहीं हो पाएगा घटो रहते रहते घटो अगर मिट्टी से कुछ भिन्न पदार्थ है तो घटो रहते रहते मिट्टी नहीं होगा जैसे दूसरा दृष्टांत तो देने से कहते हैं कि ये जो ताम्र सुवर्ण हो जाता है कहते हैं स्पर्शमणि होता है तो जो लगा देने से ताम्र सुवर्ण हो जाएगा कहेंगे ताम्र सुवर्ण हो गया ताम्र रहते रहते सुवर्ण हो गया ना ताम्र नाश होकर के सुवर्ण हुआ ये दोनों उपाय से नहीं हो पाएगा इसलिए ताम्र सुवर्ण हो जाता है ये कहना ये बात जैसे नहीं है ऐसे ही बात है अच्छा नष्ट अभी तस्य है भावात तो कार्य मर्त्य नष्ट होकर के अमृत हो जाएगा ये नहीं है क्योंकि नष्ट हो गया तो वही नहीं रहा इसलिए जिसका जो स्वभाव हो उसका अन्यथा अन्यथात्वम न न अन्यथात्वम अन्यथात्व अभिप्रत्य आह भाष्य में प्रकृति रीति अच्छा श्लोक का उत्तरार्ध प्रकृतिर अन्यथा भावो न कथंचित भविष्यति प्रकृति का अन्यथा भाव ये किसी उपाय से नहीं होगा जो हमारा स्वभाव है वो तो स्वभाव है बदलता हुआ कुछ अलग चीज वो हमारे ऊपर आरोपित तो है हम उसको मान लिये आगे अच्छा ये सप्तम श्लोक पूरा हो गया आ, ये श्लोक उच्चारण करेंगे ता ता दा दा अगे अष्टम श्लोक के लिए कहते हैं अच्छा पहले टीका में किंच यम स्वभाम सन् पर धर्मश्द भाव मर्यतापतकम जा मुक्त वक्तव्य कथम निश्चल पारयति यदतक तद नित न्याय विरोधाइच तो यिणामवादीन ब्रह्म का परिणाम होता है ऐसे जो बोधायदी कहते हैं स्वभाव जो अमृत होगा सन स्वभाव से अमृत है ब्रह्म स्वभावन अमृत सन् पर धर्म शो भाव पर बहुग्रीह परमात्मा आख्याश्य आख्या नाम परमात्मा नाम धर्म शब्द तो उसी को धर्म कहा जाता है भाव पदार्थ है वही विद्यमान है तो जो परिणामी वादी वाले परिणाम हो जाता है ब्रह्म का मानते हैं वो परमात्मा जो भाव पदार्थ है वो मर्त्यताम गच्छति मर्त्यताम कैसे कहते हैं कार्य भाव को प्राप्ति करता है कार्य भाव को प्राप्ति करके मर्त्यता को मतलब मर्त्य हो गया मरणशील हो गया तस्वी न ऐसे वादियों का आगे कृतक है वो लोग करेंगे क्या करेंगे समुच्चे अनुष्ठान है न कर्म और उपासना का समुच्चे अनुष्ठान करेंगे करने से फिर ये जो मृत्यु हो गया कार्य भाव हो गया ये कार्य भाव नष्ट हो करके फिर अमृत जातो मुक्त तो ब्रह्म अमृत था अभी कार्य भाव को प्राप्त कर गया मृत्यु हो गया और अभी फिर वो कर्म अनुष्ठान उपासना अनुष्ठान करके फिर दोबारा ब्रह्म रूप को प्राप्त कर लेगा तो इसी प्रकार की जो कहते हैं ये तृतीय प्रकरण का प्रथम श्लोक था उपासनाश्रितो धर्म जाते ब्रह्मणी वर्ततेपत्ति है अजम सर्व तेनासु कृपणो भवे कृपणः स्मृत इस प्रकार उपासना को आश्रय करके बाद में फिर हम ब्रह्म हो जाएंगे इस प्रकार की जो लोग मानते हैं तस् कृतके न कृतके अर्थात समुचय अनुष्ठान समुचय अनुष्ठान करेगा अर्थात तो कर्म उपासना दोनों करेगा करने से वो अमृत जात तो अमृत हो जाएगा और मुक्त हो जाएगा इति वक्तव्य ऐसा कहना पड़ेगा सच कथम निश्चल स्था तुम अमृत हो गया ये जो अमृत हो गया वो कैसे अभी निश्चल रहेगा क्योंकि एक परिवर्तन जिसका हुआ है जिसका एक परिवर्तन हुआ है आगे वो हमेशा निश्चल रहेगा कहीं वो फिर परिवर्तन होगा कहेंगे एक घटो ध्वंस तो हो गया नया एक लोग कहते हैं आगे ध्व ध्वंस नित्य रहेगा किंतु कहते हैं वो अभाव पदार्थों के लिए आप कहते हैं यहाँ अभाव नहीं तो भाव पदार्थ है भाव पदार्थों में अगर परिवर्तन होता है तो कभी नित्य नहीं रहेगा तो कथम निश्चल स्थातुं पारयति कैसे वो निश्चल रहेगा क्यों नियम है यद कृतकम तद अनित्यम अभी अमृत बना ये तो अमृत वो कृतज्ञ हुआ पहले मर्त्य था अभी कर्म उपासना करके अमृत हो गया तो ये अमृत तो ये कृतज्ञ हुआ तो कृतक हुआ तो नित्य होगा अंत फिर मर्त्य हो जाएगा विरोधा तिहा कहते हैं स्वभामृत धर्मो ग्छति निश्चलः कृतकेनामृतस्तृत कथम स्था निश्चल यस्य धर्मो अमृतो गच्छति तस्य स्वभाव अमृत मर्तामृतृतक कथ यस्य यस्य मते धर्मः अर्थात ब्रह्म भाव पर ओ स्वभावना अमृत वो स्वभाव से अमृत कहता है और मर्त्यताम गच्छति अभी उत्पन्न हो गया जन्म हो गया विकार को प्राप्त हो गया जिसका मत में ऐसा है जो धर्म स्वभावन अमृत किंतु कार्य रूप को प्राप्त कर गया अमर्त्यताम गच्छति तस्य ऐसे वादियों का मत में अमृतस कृतकेन कथम निश्चल स्थासी अमृत कृतक है अर्थात अमृतत्व उसमें आया अभी जो अमृतत्व आया वो निश्चल कैसे रहेगा क्योंकि जो आया वो जाएगा तो ये सिद्धांति इसका निराकरण करता है अर्थात तो परिवर्तनशीलो मान लिया तो फिर और वो कभी भी नित्य नहीं होगा टीका में पुनरुक्ति में असंख्य प्रत्यादी सती ये श्लोक भी पहले आया था तीन का बाईस था यह तृतीय प्रकरण का बाईसवा श्लोक था एक पृष्ठ में था तो इसको फिर कहते हैं सप्तम श्लोक भी था पहले तृतीय प्रकरण का इक्कीसवा श्लोक अब ये सब फिर दोबारा कहते हैं ये सब पुनरुक्ति होता है भाष्य में कहते हैं उक्ता श्लोका नाम इहो उपन्यास पर अन्या विरोध ख्या अनुपत्ति अनुमोदन प्रदर्शनाथ उक्तार्थनाम श्लोका नाम बहुवी है उक्त अर्थो ये साम श्लोका नाम ते श्लोका उक्ता अर्थ फिर यह उपन्यास उपन्यास कथन फिर यहाँ कहते हैं क्यों कहते हैं परवादी पक्षियाणाम अन्य पक्षियों का अन्योन्य विरोध ख्यापित अनुपपत्ति का अनुमोदन करने के लिए दूसरे जो वादी जो लोग होते हैं उनमें अन्योन्य विरोध है ये विरोध से क्या निश्चय होता है कि वो सब अनुपत्ति अनु, अनु, अनु, अर्थात वो वादियों का जो मत है वो सब अनुपत्ति वो सब मिलकर के यही कहते हैं कि उत्पत्ति नहीं हो पाएगा तो इसको हम अनुमोदन करते हैं अनुमोदन करने के लिए दोबारा ये सब श्लोक कहा गया कुछ नूतन और नहीं कहा जा रहा है ये अष्टम श्लोक उच्चारण करेंगे सप्तम श्लोक का उत्तरार्ध में कहा गया प्रकृतिर अन्यथा भावो न कथंच भविष्यति प्रकृति का अन्यथा भाव नहीं होगा ये प्रकृति क्या चीज है जो कि अन्यथा भाव परिवर्तन नहीं हो जाएगा हमको जानना है हमारा प्रकृति क्या है हम कहेंगे हमारा प्रकृति है कि हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे हमारा प्रकृति है कि हम हमेशा सुखी रहेंगे तो कहेंगे ये तो बदलता रहता है तो हम चाहेंगे कि हमारा प्रकृति सदा एक रूप रहे किंतु ये बदलता रहता है इसलिए हमको जानना होगा कि हमारा वास्तव प्रकृति क्या है तो जो कि बदलता नहीं कहते हैं तो प्रकृति क्या है उसको कहते हैं टीका में नवम श्लोक का अन्यथा प्रकृतेरथाव न कथंचिदी उत्तम सप्तम तो श्लोक में कहा गया प्रकृति का अन्यथा भाव किसी प्रकार से नहीं होगा तत्र प्रकृति तकृतिशब्दा प्रकृति शब्द का अर्थ क्या है कहते हैं साहजा अकृता चया प्रकृति से जहतिया जहतिया जहतिया के के सांसिधि स्वाभावि सहजाकृता या सा प्रकृतिर इति विज्ञे सा प्रकृति रीति या स्वभाव न जहाती प्रकृति वही है जो स्वभाव नहीं छोड़ता है अर्थात वो सर्वदा रहता है चाहे उसको सांसिधिक कहे स्वाभाविक कहे सहज कहे अकृत कहे जो भी कहे प्रकृति वही है जो कभी परिवर्तनशील नहीं होता है जो थोड़ा भी परिवर्तन होता है वो हमारा प्रकृति नहीं है हमारा क्या उसका भी वो प्रकृति नहीं है जिसमें कभी दिखता है कभी आदमी शांत दिखता है किंतु कभी विक्षिप्त तो दिखता है कहते हैं ये शांत विक्षिप्त तो ये दोनों ही उसका स्वभाव नहीं है क्योंकि जो स्वभाव होगा वो कभी परिवर्तन नहीं होने वाला चीज है सांसिद्धिकी हो अथवा स्वाभाविकी हो सहज हो अकृत हो प्रकृति तो वही है जो कभी बदलता नहीं टीका में श्लोकाक्षराणी व्याकृवन प्रकृतिर अन्यथात्वाभाव हेतु श्लोक का अक्षर का व्याख्यान करते हुए प्रकृतिर अन्यथा तो अभाव प्रकृति का अन्य रूप नहीं हो पाएगा प्रकृति कभी बदलता नहीं इसमें हेतु कहते हैं हेतु दिखाते हैं भाष्य में यौकी की अपि प्रकृतिर न विपरीयती लौकी की प्रकृति भी बदलता नहीं और जो पारमार्थिक प्रकृति वो कहाँ बदलेगा लौकी की प्रकृति अर्थात तो जिसका जो कहते हैं कि ये जो मा, मा बंदर होता है लाल बंदर उसका जो स्वभाव तो उसका क्या स्वभाव कहेंगे थोड़ा सा आप असावधान हो जाएंगे तो वो आपको भय दिखा देगा वो उसका स्वभाव है ऐसा नहीं कि वो पहले सोचता है मैं उसको भय दिखा पाऊंगा नहीं दिखा पाऊंगा कुछ नहीं सोचता है वो चाहे जितना छोटा सा भी हो छह इंच का बंदर वो भी आपको भय दिखा देगा तो उसका उस वो स्वभाव है प्रकृति है कहते हैं लौकि अर्थात न बदलता नहीं विपरीय अर्थात बदल विपरीयती एक नंबर टिप्पणी दिया वृद्धि ह्रासम व प्राप्त लौकिक प्रकृति भी नहीं होता है अपी कहे लौकि टीका में कहते है तस्मात् अमृत स्वभाव प्रकृतिर न विपरीयती किम वक्तव्य योजना अगर की प्रकृति भी बदलता नहीं जो अजय है अमृत स्वभाव प्रकृति है अजय अर्थात तो हमारा जन्म नहीं होता है हम अजन्मा है और अमृत स्वभाव है जिसका जन्म नहीं हुआ कभी उसका मृत्यु हो जाएगा और नहीं हुआ जब तक हमारा जन्म हुआ है तब तक मृत्यु भी होगा और आगे श्लोक है के आएगा वहां कहेंगे ये मानता रहता है कि हमारा जन्म हुआ है इसलिए बिचारा को मृत्यु भी होता है जब वो जान जाएगा कि हमारा जन्म भी नहीं हुआ उसका मृत्यु भी नहीं हुआ यही जो मानता है कि हमारा जन्म मृत्यु होता है इसी के चलते उसका जन्म मृत्यु होता है जैसे रज्जु में सर्प मान लिया मान लिया तो उसको भय होगा और भय के चलते उसका अंदर हानि होगा वो दौड़ सकता है उसका हाथ टूट सकता है ये क्यों हुआ ऐसे सब केवल मान लिया एक सर्प है मानने से इतना हानि हो गया इसी प्रकार की ये मानता है कि हमारा जन्म हुआ है हमारा मृत्यु नहीं होना चाहिए किन्तु मृत्यु भी हमको होगा ये केवल मानता है मानेगा तो उसको होगा नहीं मानेगा हमारा जन्म भी नहीं हुआ हमारा मृत्यु भी नहीं होगा उसको नहीं होगा सब मान्यता के ऊपर निर्भर करता है जैसे मान्यता ऐसे होगा मान लिया कि इस बट में यक्ष है अंधेरा रात में दिखता है मान लिया तो उसको दिखेगा <laughs> जो जानता है कि यह नहीं है उसको कुछ नहीं दिखेगा जो मान लिया उसको कुछ ना कुछ वाय रूप भी दिख जाएगा कुछ ना कुछ छोटा झाड़ी होगा उसको यक्ष मान लेगा कुछ इस इस प्रकार की हो जाए खाली मान लेता है तो आगे कहेंगे ये तो वेदांत तो कहता है कि बिल्कुल मतलब ये संसार में सत्य तो बुद्धि बैठा ना केवल हास्यास्पद है तस्मात अजाटिका में अमृत स्वभाव प्रकृति नियम लौकिकी प्रकृति भी परिवर्तन नहीं होता है और हमारा जो वास्तव प्रकृति ये परिवर्तन नहीं होगा इसमें क्या कहना है कैमुतिक न्याय अपि शब्दह कौमुत कैमुतिक न्याय दिखाने के लिए अपिशब्द कैमुतिक न्याय कहते हैं कि मुत क्या कहना कहते हैं इतना जोर पवन हुआ कि पत्थर भी उड़ने लगे अब पत्थर अगर उड़ने लगा तो रुई का बात तो क्या कहना है इसी प्रकार की के स्वभाव अगर बदलता नहीं तो पारमार्थी स्वभाव को क्या कहना है विवक्षितम हेतु स्फुटम प्रश्न पूर्वकम विभजते भीव, तो स्वभाव बदलता नहीं इसमें जो हेतु है हे उसको कहने के लिए पहले प्रश्न करते हैं भाष्य में कोसव ये प्रकृति क्या है जो बदलता नहीं इतिहा सम्यक सिद्धि संसिद्धि पहले प्रकृति कह दिया है श्लोक में सांग की सांग सिद्धि की अर्था सम्यक सिद्धि संसिद्धि ये सम्यक सिद्धि क्या है टीका में कहते हैं सांग योगम अनुष्ठा परिसमापनम संसिद्धि योग का अनुष्ठान करेंगे अंग के साथ जो सिद्धि प्राप्त होता है उसको कहते हैं संसिधि योग अनुष्ठान करके जिसको जो सिद्धि प्राप्त हुआ उसके सारा जीवन वो रहेगा अगर बहुत गिर जाएगा तो कभी कभी होता है कि वो सिद्धि नहीं रहता है कभी कभी साधक दिखते हैं जीवन का आधिकाल में बहुत कठोर तपस्या करके कुछ सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं आगे उसको दिखाने लगते हैं और दिखाने लगते लगते चित्त इतना बहिर्मुख हो जाता है कि और चित्त का सामर्थ्य नहीं रहता वो सिद्धि फिर और नहीं रहता पहले पहले तो जो कहते हैं वो सब हो जाएगा कहते वहाँ वो है यहाँ है ऐसा है ऐसा है, है सब ऐसा हो जाएगा मतलब ऐसे ही मिलेगा पदार्था तो लोगों को विश्वास हो जाएगा लोग भीड़ करेंगे तो भीड़ करने से धीरे धीरे उसका चित्त बहिर्मुख होगा लोभ हो ये सब मोह उसमें पड़ जाएगा उसका योग शक्ति भी चला जाएगा आगे जो कहेगा कुछ घटेगा नहीं <laughs> तो वो किन्तु लोग पहले प्रसिद्धि से थोड़े बहुत चलेंगे आगे और नहीं चलेंगे ये सब होता है फिर दुर्गति हो जाती है तो सांग किन्तु वास्तविक कि जोष्ठिक निष्ठावान होते हैं जो योग मार्ग में चलते हैं वो लोग सिद्धि को दिखाते नहीं सिद्धि को दिखाने वाले को दुर्गति प्राय हो जाती है क्योंकि वो चला जाएगा चित्त की एकाग्रता का बात है चित एकाग्रता क्षय हो जाएगा तो नहीं रहेगा तो सांग योगम अनुष्ठानम परिसनम संसिधि जैसे सिद्धानम अणिमादी ऐश्वर्य प्राप्त हो सामग्री जो सिद्ध है योग अनुष्ठान करके उनको अणिमा इत्यादि ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राकाम्य आगे वसाईता और, वसाई। तो तो तो और कामा ईसित्व बसित्व आठ हो गया ईसित्व बसित्व अणिमा लघिमा गरिमा महिमा ईसित्व बसित्व प्राकाम्य और कामा वसाईता आठ सिद्धि कहते हैं ये योगियों में ये प्राप्त होता है जितने जितने वो योग अनुष्ठान आगे चलते हैं उतना ये सब प्राप्त होता है ये सब ऐश्वर्य प्राप्त हो सामग्री संपन्नानम ये सब सामग्री उनके पास होता है भाष्य में तत्र भवा साधि के योग अनुष्ठान से जो प्राप्त होता है संसिद्धि तत्र भव सांसिद्धि के यथा योगी योगियों को जैसे प्राप्त होता है योगी सिद्धान सिद्ध योगी अर्थात ज्ञानी नहीं योगी तो सिद्ध योग सिद्ध ज्ञान सिद्ध अलग अलग चीजें ज्ञानी को सिद्धि रह सकता है नहीं रह सकता है सिद्ध को ज्ञान रह सकता है नहीं रह सकता है दोनों प्रकार की हो सकते हैं कोई कोई विलक्षण होते हैं दोनों होता है भगवान होते व्यास जी वो सब सिद्ध भी है ज्ञानी भी है सिद्धानम अणिमादी ऐश्वर्य प्राप्ति प्रकृति ही तो उनको जो अणिमादी ऐश्वर्य प्राप्ति होता है ये उनका प्रकृति हो जाता है सा भूत भविष्यत काल योगी नाम न विपरीयती वो योगियों का भूत भविष्यत काल में कभी भी आगे भी उनका वो नाश नहीं होगा वो सिद्धि उनका रहेगा क्योंकि वो तो और आगे आगे चलते हैं कैसे प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान से मुक्त हो जाएंगे तथा तो वो सा ये जो योगियों का सिद्धि होता है वो ऐसा ही है अर्थात तो वो प्रकृति होगा तथा तो स्वाभाविक ही पहले संसिद्धिक हो गया तथा तो स्वाभाविक स्वाभाविक द्रव्य स्वभाव द्रव्य का स्वभाव से जो उसका प्रकृति होता है यथा अग्नि आदि नाम उष्ण प्रकाशादि लक्षण अग्नि का उष्ण तो प्रकाशत्व तो ये अग्नि का स्वभाव है वो कभी बदलेगा नहीं सा न कालांतरे विभिचरती देशांतर वा अग्नि का जो स्वभाव है उष्ण प्रकाश वो किसी काल में बदल जाएगा किसी देश में वो भी नहीं बदलेगा जिसका जैसा स्वभाव है ऐसा प्रतिबंध का आगे आप मणि रख देंगे तो वो दब जाएगा उसका स्वभाव परिवर्तन तो नहीं होगा जैसे ही मणि हटा देंगे फिर आ जाएगा ये हो गया द्वितीय स्वाभाविक तृतीय कहता था सहजा कहते हैं तथा तो सहजा आत्मना सह एव जाता यथा पक्षी आदि नाम आकाश गमन आदि लक्षण सहजा सहजा अर्थात तो सह अर्थात तो उनका ये सहजा तो धर्म होता है जैसे पक्षियों का तो पक्षी आदि नाम आकाश गमन आदि लक्षण तो गमन पक्षी का स्वाभाविक है पक्षी का स्वाभाविक उसके सामर्थ्य रहता है किंतु पक्षी को भी उसका मां सिखाती है तो ये एक बार ऐसा वो ऊपर में रहता था गंगा जी का बिल्कुल किनारे जा रहा था गंगा जी को देखा एक बड़ा चिड़िया और एक छोटा चिड़िया एक छोटा सा झाड़ी है वो झाड़ी का अंदर है तो वो हमको लगा कि ये बड़ा चिड़िया है छोटा चिड़िया को सिखा रहा है तो हम उसके तरफ और इतना ध्यान खाली देख लिया और हम चल रहा है वो छोटा चिड़िया डर गया डर करके उड़ने लगा और उड़ने लगा वो जो जागा था वो गंगा जी का जल से कम से कम इतना ऊंचा होगा इतना ऊंचा से उड़ने लगा और गंगा जी होंगे यहाँ से विष्णु धाम तक इतना और वो उतने ऊंचा से उड़ान आरंभ किया धीरे धीरे धीरे धीरे उसको मतलब वो नया है धीरे धीरे जल के पास आया हमारा तो हार्ट बीट बढ़ गया देखो भाई हमको देख करके हमारा कोई अभिप्राय नहीं था हमको देख करके वो भय हो गया और उड़ने लगा और वो पार नहीं कर पाया मतलब अंतिम अंतिम होते होते और करीब पांच छह मीटर था वो जल में सट गया बह तो गया तो स्वाभाविक ही कहते हैं अर्थात तो उसको भी सिखाता है उतना दूर तक तो उड़ गया और थोड़ा दूर होने से पार हो जाता था हम पूरा अर्थात तो खड़े होकर देख रहे हैं अभी गिर जाएगा गिर जाए तो ये और एक बार देखाता है कुत्ता ऐसा मतलब उतर जाते हैं गंगा जी को पूरा तो ऐसा गंगा जी वहाँ थोड़ा कम चूड़ा है प्रभाव थोड़ा तीखा है और वो तैर लगा उस तरफ से हम लोग जिस साइड में रहते थे उस तरफ आने लगा और वहा एक अर्थात गंगा जी कम हो करके पत्थर है वहाँ ऐसा मतलब तो गिरता है करीब दस बारह फुट गिरता है और राफ्टिंग वाले वहाँ कभी कभी पलटी जाते है देखा है तो कुत्ता वो साइड से आया और ये साइड में कुछ लोग थे वो लोग खड़े होकर देखें कि ये पार कर पाएगा ना वो गाड़ा में गिर जाएगा अभी धीरे धीरे वो आ रहा है प्रवाह उसको बहा है वो एकदम नजदीक हो गया लोग सब हा हा करने लगेगी तो कौन क्या करेगा हा हा करने से भी क्या होगा कोई खुद करके थोड़ी उसको बचाएगा अभी और वो आया है और आकर के जस्ट पार हो गया बच गया मरा नहीं दो घटना देखा था हम एक तो मर गया एक तो बच गया तो जो उनका स्वभाव होता है वो कुत्ता बहुत बड़ा नहीं था तो जो छोटा कि तैर जाते हैं उनको कितना साहस होता है और राफ्ट जब पलट जाते हैं वहां वो तो मजा का चीज है एकदम पलट जाएगा दो बार हम देखा है वो सब लोग पहने रहते हैं ना तो सब वहाँ नीचे पानी में सबसे टुपटुब होते रहेंगे फिर किनारे से फिर वो राफ्ट भी पलट गया स्वयं और जो राफ्ट चलाने वाला वो भी तो टुप फिर वो किनारे से जो वहां सब और राफ्टिंग वाले है वो फिर दोनों बार हम देखा की वो सब फिर राफ्टिंग लेकर के फिर जल्दी भागेंगे उनको जाकर के फिर से उठाते हैं वो डूबेंगे नहीं उनका अंदर में लगा हुआ है ना कि देखना मजा है वो लोग ऐसे ऐसे हो रहे वो लोग चिल्ला रहे है भय से तो उनको जाकर के बचा रहे है ऐसे प्रकृति गंगा जी नहीं सोचेगे कि ये बच्चा है उसको मारना नहीं वो मनुष्य है मारना नहीं वो सब जिसका जैसे प्रकृति चलेगा ठीक है पक्ष्याधि नाम में पक्ष्याधि नाम आकाशमन आदि लक्षणा इनका स्वभाव होता है ये हो गया सोहजा और अन्यपि या काचित चिद अकृता के अकृता यथा अपाम निम्न देश गमनादि लक्षण अन्य अन्य भी जो सब जो स्वभाव होता है अकृता अकृता अर्थात केनचित न नकृता कोई उसका ऐसे स्वभाव बनाए नहीं जैसे यथा अपाम निम्न देश गमनादि लक्षण जल निम्न देश को प्रभाव होगा वो कोई बनाए नहीं अन्य भी या काचित स्वभाव न जहाती सा सर्वा प्रकृति रिज्जिया लोक है और भी जो स्वभाव जो कि कभी न जहाती न जहाती न त्य कभी छोड़ता नहीं वही उसका प्रकृति है इति लोक लोक में कहते हैं टीका में यह काचित स्वभाव न जहाती घटस्य घटतोम पटस्य पटतोम इत्यादि का शेष जिसका जो स्वभाव है घट का घटत्व ये उसका स्वभाव है घटत्व तो कंबू कंबूग्रीवादि मत उसका वो आकार पटका पटत्व तो ये कभी परिवर्तन नहीं होता है तो घटका घटत्व तो अगर परिवर्तन हो जाएगा फिर उसका घट कहेंगे तो घट जब तक है तो, तो घटत्व तो रहेगा प्रासंगिक प्रकृति शब्दार्थ मुक्त प्रकृतर अन्यवाभाव प्रागुप्ते स्व सिद्धांत ये तदा तो किम पुनर्ये न कथयती प्रासंगिक प्रकृति शब्दार्थम उ प्रकृति का शब्द लोक में जो कहते हैं प्रसंग से उसको सब कह, कह करके और सिद्धांत जो कहता है प्रकृतेर अन्यथा भावो न कथन न कथंचित भविष्यति ये जो सिद्धांतिका मत में भी प्रकृति बोलकर के जो कह रहा है प्रकृतेर अन्यथा तो अभावे है प्राग उक्त स्व सिद्धांत अपना सिद्धांत के अनुसार जो प्रकृति है तो सिद्धांत में प्रकृति अर्थात ब्रह्म स्वभाव तभी तो कहते हैं तद तो इदानी किम पुनर्य न कथयती अगर लोकी की प्रकृति नहीं बदलता है तो ये पारमार्थिक प्रकृति कहाँ बदल जाएगा तो ये उसका स्वभाव है भाष्य में मिथ्या कल्पितु लौकिकेश् अपि वस्तुसु प्रकृतिर न अन्यथा अन्यथावती ये जो लौकिक पदार्थ होते है ऐसा मिथ्या है कल्पित है ब्रह्म में तो मिथ्या कल्पित तो लौकिक पदार्थ वस्तु में भी जो प्रकृति बदलता नहीं कि मुत अज स्वभावेशु परमा वस्तुसु अमृतत्व लक्षण प्रकृतिर न इति अभिप्राय कि मुत क्या कहना है अज स्वभावेशु अज स्वभाव ब्रह्म हमारा जो स्वरूप है परमार्थ वस्तुषु परमार्थ वस्तु में अमृतत्व लक्षण प्रकृति हमारा जो वास्तव प्रकृति है अमृत स्वरूप है न अन्यथा अन्यथा वो नहीं होती है इस विषय में क्या कहना है बार बार ये निश्चय करना है हमारा जो वास्तव प्रकृति वो कभी बदलता नहीं एक स्वरूप है नित्य पदार्थ तो है शरीर मनोबुद्धि ये तो परिवर्तनशील होंगे वो प्रारब्ध के अधीन तो जितना दिन वो प्रारब्ध रहेगा उतना दिन वो चलेगा तो जहाँ अर्थात तो ये प्रारब्ध को भोगते हुए ये शरीर अंतिम तक जाना है बस उसको पार कर देना है जहां बहुत थोड़ा बहुत मतलब अन्न भिक्षा इत्यादि करके बस इसको पार कर देना है स्वरूप को सर्वदा स्मरण रखे बाकी सब जो है वो आनुषंगिक अच्छा ये नवम श्लोक उच्चारण करेंगे आगे टीका में प्रासंगिकीम एवं जीवानाम प्रकृतिम दर्शितुम प्रक्रमते जीवानाम प्रकृतिम दर्शय तुम प्रासंगिकीम एव प्रक्रमते जीवों का जो प्रकृति है उसको दिखाने के लिए प्रासंगिकी प्रसंग से जो बात आया उसको कहते हैं जीवों का वास्तव प्रकृति है ब्रह्मस्वरूप अज ऐसे होने पर भी वो अपने आप को मरण धर्म मानता है अभी जीव मरण धर्म है यह कहना यहां तात्पर्य नहीं है जीव अज है वो वास्तविक है किंतु मरण धर्म मानता है तो मानता है तो इसको प्रसंगों से कह देते हैं क्यों ऐसा वो मानता है उसको कह देते हैं जरा मरण सर्वे धर्मा स्वभात जरा मरण मरण जरा, मिच्छंतस। तन्मनीशया। तन्मनीशया। जरा सर्वे श्यवंते तन्मनीषया सर्वे धर्मा स्वभावत जरा जरा निर्मुता तन्मया जरामरण्य धर्मा जीवा जीवा अर्थात आत्मस्वरूप स्वभाव तो जरा मरण निर्मुखता ये उनका प्रकृति है स्वभाव से जरा मरण ये जीवों का नहीं है किंतु तन मनीष या हमारा जन्म हुआ है तो हमारा मरण भी हो जाएगा इसी प्रकार की मान करके जरा मरण इच्छन खाली मानता है इसलिए होता है तो होने से कहते हैं चे बनते चे बनते अर्थात चि तो भवंती चिवता भवंती है गिर जाते हैं अपने स्वरूपों से गिर जाते हैं अपने आप को जरा मरण मानने से फिर जरा मरण ग्रस्त हो जाते हैं जैसा बालक को अगर जोरो है तो माँ मानती है कि जो है जो है फिर माँ को भी बुखार हो जाता है क्यों कहते इतना तादात्म्य है मानता है ये मेरा है तो जो पड़ोस है वो ये बालक मेरा मानता है उसको बुखार नहीं होगा बालक का जो माँ होगा उसको बुखार हो जाएगा तो क्यों कहते हैं वो मानता है इसी प्रकार कि वो मानता है तो उसको फिर जरा मरण हो जाता है अर्थात जरा मरण जिसका होता है उसके साथ आध्यात्मियों करके रहता है अतः तो जरा मरण होगा ही होगा टीका में आत्मनो ही सर्विक्रिया रहता स्वभाव तो भवंती इत्यर्थ आत्मान आत्मान जस का रूप है अर्थात जो सब जीव है वो स्वभाव तो सर्व विक्रिया रहता जीवों का स्वभाव में कोई कभी विक्रिया परिवर्तन होता नहीं हम तो हम है हम सुखी हम दुखी हम मोटा हम पतला हम गोरा हम काला हम ऊंचा हम नाटा ये सब हम के साथ सट गया और एक चीज आकर करके। केवल हम हम है इतना ही है तो यही हमारा स्वभाव वो कभी बदलता नहीं हम कभी तुम हो जाता है कभी नहीं होगा यही हमारा स्वभाव है कि हम तो हम ही है तो कहते हैं आत्मन आत्मा सर्व विक्रिया रहता आत्मा सब विक्रिया रहित कोई विकार नहीं है स्वभाव तो भवंती स्वभाव से कोई विक्रिया नहीं है तेजा मुक्त प्रकृत अन्यथा तो का पूर्व पक्ष पूछता है तो उनका अगर ये प्रकृति है स्वभाव तो जन्म मरण रहता अगर उनका प्रकृति कभी परिवर्तन हो जाएगा तो क्या हानि हो जाता है तो हमेशा एक रूप क्यों रहना है कहते रोज रोज जाओ वही कहेंगे क्या सब्जी कहें मिक्स्ड वेजिटेबल <laughs> तो कहेंगे रोज रोज वही क्या खाएगा कभी थोड़ा तो परिवर्तन हो जाना है ना तो तेम अन्य प्रकृतिर अन्यथा तो का आसंख्य श्लोक में कहा जरा मरण इच्छ्य तन मनीषया जरा मरण इसको इच्छा करेगा तो तन मनीषया जरा मरण होता है मान करके स्वरूप से च्युत हो जाएगा स्वरूप अर्थात हमारा जो असंग कूटस्थ निर्विकार है तो सुखरूप है उसे च्युत हो जाएगा फिर सुखी दुखी होता रहेगा ठीक है में सर्व विक्रिया शून्य अच्छा असमय हाँ हुआ पूर्णमद पूर्णमीद पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्ण